मैं तो अत्यंत दुर्बल और दीनहीन हूँ मुझसे तो कुछ नहीं बन पड़ेगा ऐसा रोना रोते कुछ नहीं मिलेगा ये सब महा अकर्मण्य और नपुंसक लोगों के लक्षण हैं, उनसे क्या कुछ भी काम होने की आशा है उठो जागो लग तब तो होगा रास्ते की दूरी बहुत है और वह दुर्गम है ऐसा सोच बैठे रहने से क्या रास्ता पार होगा उठो रास्ते पर चलना शुरू करो चलते ही दूरी कम होने लगेगी तभी तो कुछ दिलासा मिलेगा साहस पैदा होगा, बल प्राप्ति होगी और और भी भी मिलेगी, मार्ग क्रमशः सहज और सरल होने लगेगा देखते देखते गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे तब आनंद ही आनंद है पैतीस बहुतों की धारणा होती है कि सदगुरु के पास मंत्र दीक्षा ले लेने से उनकी कृपा से सब दुख दूर हो जाएगा तब असाध्य रोग हट जाएगा मनमाफिक नौकरी लग जाएगी सब संसारी सुख संपत्ति भी मिलेगी कन्याओं की चिंता के बोझ से छुट्टी मिल जाएगी स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं के पास हो जाएंगे कचहरी के मामले जीत जाएंगे रोजगार की उन्नति होगी संसार की ज्वाला यंत्रणा अशांति दूर हो जाएगी शनि की दशा कट जाएगी और इसी तरह क्या क्या न हो जाएगा इनको मालूम होना चाहिए कि दीक्षा या धर्म लाभ के साथ इन सब संसारी फायदे के कार्यों का तनिक भी संबंध नहीं और इन सब के लिए गुरु के पास ऐसी मूर्खतापूर्ण मांग पेश करना महाहीनता है और यह धर्म भाव का लक्षण तो है ही नहीं गुरु कोई कर्ता हर्ता विधाता तो है नहीं उन्हें इन सब के लिए हैरान करना उबा डालना तो सबसे बड़ा अन्याय है उसमें उनके आशीर्वाद देने की अपेक्षा उनका नाराज होना ही ज्यादा संभव है उनके साथ एकमात्र पारमार्थिक ही संबंध है। 36. सकाम भाव से सेवा या उपासना तो केवल दुकानदारी है उससे ठीक ठीक धर्मोपलब्धि नहीं होती जो फल प्राप्ति भी होती है वह अति सामान्य तुक्ष अस्थायी और सहज ही नष्ट हो जाने वाली होती है सकाम उपासना से चित्त शुद्धि नहीं होती और न उससे भक्ति मुक्ति शांति या आनंद की प्राप्ति होती है भगवान श्री रामकृष्ण सकाम भाव से दी हुई वस्तु ग्रहण करना तो दूर छू तक नहीं सकते थे सैतीस यदि उन्हें इसी जीवन में प्राप्त करना हो तो अपने समस्त शक्ति सामर्थ्य के साथ साधन भजन करना पड़ेगा उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा सोलह आने से ऊपर भी संभव हो तो दे देना होगा श्री रामकृष्ण देव रुपये में पाँच चवन्नी पाँच आने भक्ति विश्वास की बात कहते थे वह ऐसा था जैसे पात्र मुंह तक इतना भर जाए कि ऊपर से नीचे खूब छलकने लगे ऐसा कितनों का होता है फिर भी निराश होने का कोई कारण नहीं अपनी शक्ति के अनुसार यथा करते चलो समझना कि चाहे जितना करो उनकी प्राप्ति के लिए वह सब कुछ नहीं के बराबर है उनकी कृपा के बिना कुछ भी होने को नहीं है